देवी भागवत छठा स्कंद नारद को वानर मुख की प्राप्ति और दम्यंती से विवाह। नारद जी कहते हैं धाय द्वारा कहलाई हुई पुत्री दम्यंती की बात सुनकर राजा संजय ने पास बैठी हुई अपनी सुंदर नेत्रों वाली रानी कैकई से कहा राजा बोले प्रिय धाय ने जो बात कही है वह तो तुम सुन ही चुकी हो बंदर जैसे मुख वाले नारद मुनि को अपने प्रति रूप में वर्णन कर लिया है उसकी यह मूर्खतापूर्ण दुष्चे है भला बंदर के समान मुख वाले उस मुनि को मैं अपनी यह कैसे दूंगा भीख मांगने वाला वह वा मुनि और कहाँ मेरी लाडली परम सुंदरी कन्या दमयंती ऐसा बेमेल संबंध कभी भी नहीं किया जा सकता प्रिय तुम्हारी वह भोली कन्या मुनि पर आसक्त हो गई है तुम उसे एकांत में शास्त्र की आज्ञा तथा तो वृद्ध पुरुषों की मर्यादा पूर्वक समझाकर इस से से मुक्त करो। पति देव की यह बात सुनकर रानी राजकुमारी कहा, बेटी कहा तो तुम जैसी रूपवती राजकन्या और कहा बंदर मुह निर्धन मुनि तुम्हारा शरीर लता के समान सुकोमल है और यह मुनि देह में सदा राख लपेटे रहता है फिर तुम चतुर होती हुई भी इस तो इस भिक्षु का पर कैसे कैसे कैसे हो हो? हो गई बंदर के के साथ तुम्हारा तुम्हारा संबंध सकता है? जिस निंदनी पुरुष प्रति तुम्हारी प्रीति सकेगी? तुम्हारा वर तो कोई सुंदर राजकुमार होना चाहिए बेटी तुम व्यर्थ हट मत करो धाय के मुख से बात सुनकर तुम्हारे पिता अपना दुख प्रकट कर रहे हैं ठीक ही है बबूर के वृक्ष पर फैली हुई कोमल मालती लता को देख किस चतुर पुरुष का मन दुखी न होगा जगत में मूर्ख कहलाने वाला भी ऊंट को खाने के लिए कोमल पान के पत्ते नहीं देता है विवाह के अवसर पर तुम इस नारद के पास बैठो और यह तुम्हारा पानी ग्रहण करे इसे देखकर किसका चित्त नहीं जलेगा ऐसे घृणित मुख वाले के साथ तो बातचीत में भी रुचि उत्पन्न करने की संभावना नहीं होती अतएव इस नारद के साथ अंत तक तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकोगी नारद जी कहते हैं के साथ उसने कहा माता जी जब ये मुनि रसमार्ग से बिल्कुल अनभिज्ञ है और सांसारिक विषय वासना का इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है तब इन्हें सुंदर मुख धन और राज्य से क्या प्रयोजन है माता जी गन में रहने वाले उन हरिणियों को भी धन्यवाद है जो वीणा का मधुर स्वर सुनकर प्राण तक देने को तैयार हो जाती हैं माँ नारद जी को जिस सत्य स्वर में विद्या का ज्ञान है उसे शिव जी को छोड़कर तीसरा कोई भी पुरुष नहीं जानता माँ मूर्ख के साथ रहने पर तो प्रतिक्षण ही मृत्यु का सामना करना पड़ता है अतः रूपवान और धनवान होने पर भी यदि कोई मूर्ख है तो उस पुरुष को सदा त्याग देना चाहिए जर्थ गर्व करने वाले मूर्ख राजा की मैत्री को धिक्कार है गुणी भिक्षुक की मैत्री को मैं श्रेष्ठ मानती हूँ कारण उसके वचन मात्र से सुख की अनुभूति होती रहती है स्वरग्राम और मूर्छना आदि आठ प्रकार के भेदों को जानने वाला दुर्बल पुरुष भी मिलना कठिन है स्वर के ज्ञान में परम प्रवीण पुरुष कैलाश तक पहुंचाने वाली गंगा और सरस्वती की तुलना कर सकता है जो स्वर के प्रमाण को जानता है उसे मनुष्य होते भी भी देवता समझना चाहिए स्वर भेद से इंद्र भी पशु के तुल्य है मूर्चना आदि स्वरों को सुनकर जिसके मन में आह्लाद उत्पन्न नहीं होता उसे ही सर्वथा पशु समझना चाहिए न कि हरिण को ही न तो विश्वधर सर्प को भी श्रेष्ठ मानते हूँ कारण कान न होने पर भी मनोहर ना सुनकर वह मस्त हो जाता है कान वाले मानव यदि मनोहर ना सुनकर हर्षित नहीं होते तो उन्हें धिक्कार दे बालक भी उत्तम स्वर से गाए हुए गीत को सुनकर प्रसन्न हो जाता है इस गान के रहस्य को न समझने वाले वृद्ध तक अधम समझे जाते हैं क्या मुनिवर नारद के इन अपार अप्रतिम गुणों को पिताजी नहीं जानते त्रिलोकी में नारद के समान सामवेद का दिव्य ज्ञान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है